आज 4 दिसंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है शिव सूत्र में हम अभी आणो उपाय पढ़ रहे हैं जैसे कि हमारी परंपरा है हम हर एक पढ़ाई करने के साथ ही साथ कुछ मूलभूत बातों पर पुनः पुनः ध्यान केंद्रित कर लेते हैं ताकि हम अपने मार्ग से भटके नहीं इसी तारतम्य में हम एक छोटी सी आज रिपुटेशन है फिर से उस बात को समझ लें कि एक इंसान एक जीव जो जीव चेतना में बंधा है वो तीन बलों से आवृत होता है मूल है आणोमल दूसरा है कार्ममल तीसरा है माई मल. इनका महत्व समझना नितान्त जरूरी है क्योंकि ये तीनों मल ही मुक्ति के राहत में बाधक है ठीक वैसा है जैसे एक बल्ब जलत रहा है लेकिन उसके ऊपर तीन कवर चढ़ा दिए हैं, इसलिए उसका प्रकाश बाहर आने से रुक रहा है अगर सबसे भीतर का आवरण हटाया तो बाहर के दो आवरण अपने आप फट जाएंगे तो जो सबसे भीतरी आवरण है वो है आनोमल। अगर आनोमल हटता है तो कारमा मल अपने आप फट जाते हैं। आनोमल क्या है हमारी अपनी अज्ञानता अपनी शिव स्वरूप से भिन्नता ही आणोमल हम जैसे कि हम बचपन से एक आरंभिक जानकारी दी जाती हैं। भगवान स्वर्ग में रहता है भगवान मंदिर में रहता है भगवान तीर्थों में रहता है और हम पापी हैं दुराचारी हैं अधम हैं ये मूल आणोमल है तो हम अपने आप को सीमित स्वीकार कर लेते हैं, हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं कि हम सीमित है ये आणोमल है और ईश्वर को हमसे अलग दूर किसी आसमान में बैठा माईमल माया के क्षेत्र में हमको जो संसार में माया हमें अपने पावर ऑफ इल्यूजन अपने सत्य के दर्शन से रोकती है तो शिव ने अपना स्वरूप छिपाया है इसी शक्ति के द्वारा और हमको जो कुछ दिखाई देता है सिवा शिव के कुछ नहीं है और हमको शिव के सिवा सब कुछ दिखाई देता है यही माई है तीसरा कार्मबल जब हम कुछ भी कार्य करते हैं और हमको अपने स्वरूप का एहसास नहीं होता तो वो कार्य फल की उत्पत्ति करता है कोई सा भी कार्य हो अच्छा कार्य भी फल की उत्पत्ति करता है बुरा कार्य भी फल की उत्पत्ति करता है और उन फल को हम स्वीकार करते हैं उस फल से फिर नए बीज पैदा होते हैं ये एक अनवरत सिलसिला चलता जाता है जैसे हमने कोई अच्छा कार्य किया उसका सुफल मिला बुरा कार्य किया उसका बुरा फल मिला और ये सारे फल हम स्वीकार करते हैं। ये जीवन फलों को स्वीकार और सहन करने के लिए और उनको भोग भोगने के लिए अपर्याप्त होता है इसलिए हमको नया पर नया जीवन मिलता चला जाता ये कार्ममल है कार्ममल तब है जब तक हम अपने स्वरूप से अज्ञान है स्वरूप से हम जब दूर हैं अनभिज्ञ हैं जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उस उसका हम जो कुछ भी करते हैं वो कार्ममल नहीं है इसको ऐसा समझ लें कि जैसे मैं किसी को दुख दूं दुख देने के लिए इसको मुझे दुख देना है इसने मेरा बुरा किया था तो दुख देने के लिए जब दुख दिया जाता है तो मेरे हृदय में एक भावना है दुख देने की यह कारममल की जनक है किसी विशेष को सुख देने की ये भी कार्मबल की जनक है या कोई ऐसा कार्य करने की जिसके द्वारा मुझे उच्चतर जीवन की आकांक्षा हो सुफल प्राप्त करने की इच्छा हो जैसे मैंने धर्मशाला बनवा दी लोगों को कंबल बटा दिए किसी को गरीबों को भोजन दे दिया इस सब के पीछे अगर मेरी भावना प्रेम से हटके कुछ और है तो वो कार्मल कार्मफल के जनक कर्मफल के जनक कर्मफल तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक हमको अपने सच्चे स्वरूप का बोध नहीं हो जाता क्या इसके पीछे कोई तारके का उदाहरण है क्या हम इसको समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है क्या एक वैज्ञानिक तरीका है इस बात को समझने का कि अज्ञान से किया गया कर्म फल का जनक होता है और ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म फल को पैदा नहीं करता हम जो कुछ भी करते हैं अब तक हम अज्ञानी थे इसीलिए हम यहां तक संसार में भटक रहे हैं तो जो कुछ भी करते हैं वो हमारे फलों को संचित करता चला जाता है हमारे फल संचित होते चले जाते और संचित कर्मों में से एक हिस्सा अलग होता है जो प्रारब्ध नया जन्म देने के लिए उद्दत होता है जिन कर्मों को भोगने के लिए वर्तमान जन्म मिला है वो प्रारब्ध कर्म है और जो कर्म कई हजारों जन्मों के जो अब तक फल देने में असमर्थ रहे अभी तक वो फल नहीं मिला हमने कर्म किए होंगे हजार साल पहले 500 साल पहले 50 साल पहले लेकिन अन्य कर्मों का प्रभाव ज्यादा था जिन्हें प्रकट होकर हमको प्रारब्ध कर्म के रूप में फल देना शुरू कर दिया लेकिन वो फल जिनको अभी भोगना बाकी है उनके किए गए कर्म संचित कर्म है और वो संचित कर्म के खजाने में हम वर्तमान जन्म में जो कुछ करते चले जा रहे हैं वो भी संचित कर्म है क्योंकि हम जो कर्म आज कर रहे हैं वो उस संचित कर्म के खजाने में और एकत्रित होता चला रहा हमारे जन्म के पहले के संचित कर्म है उसमें से जन्म के पहले के कर्मों में से प्रारब्ध कर्म अलग होकर वर्तमान जन्म में हम उनको भोग रहे हैं और भोगने से ही वो कर्म नष्ट हो रहे हैं और नए कर्म हम जो कर रहे हैं वो संचित कर्मों में उसका भंडार को बढ़ा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो कर्म हम एकत्रित क्यों करते चले जा रहे हैं एकत्रित क्यों होते चले जा रहे हैं ये इसलिए कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि हम जिसके प्रति कर्म कर रहे हैं जो कर्म कर रहा है जो करता है जो कर्म है और जो कर्म करने की क्रिया है इनमें कोई भेद नहीं है ये अभेद है क्योंकि जिसके प्रति हम कर्म कर रहे हैं वो शिव से भिन्न कुछ सत्ता नहीं है कर्म करने वाला भी शिव से भिन्न कोई सत्ता नहीं है और जो कर्म है अपने आप में भी शिव है तो फिर शिव शिव शु के साथ क्या कर सकता है कुछ भी नहीं क्योंकि आप एक लौकी को दंड से समझे कि मैं दूसरे को तो दुख दे सकता हूं अगर अपने हाथ का कांटा निकालूं, तो क्या उसके पीछे मेरी कोई दुर्भावना हो सकती मेरे हाथ में कांटा लगा दूसरे हाथ से निकाला मैंने इस हाथ ने कष्ट दिया एक ही तरफ कष्ट दूर भी किया लेकिन किसी भी परिस्थितियों में कोई कर्म फल की भावना थी नहीं क्योंकि हम अपने आप को ना तो कोई कष्ट देना चाहेंगे और हम कष्ट दे भी नहीं सकते हम अपने आप से वेयर भी नहीं रख पाते लेकिन ये तो शरीर की बात है ये एक उदाहरण पूर्ति बात है इस उदाहरण में कई तर्क हो सकते हैं ये उदाहरण गलत भी सिद्ध हो सकता है लेकिन जब हम पूरे क्रिएशन को सारी सृष्टि को एक यूनिट मानेंगे तो हम किसी भी तरह का ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकते जो फल का जनक हो जब थोड़ा सा आप गहराई से चिंतन हम करेंगे तो यह बात हमको एकदम सत्य से प्रतीत होगी कि जब सब कुछ शिव है तो हम मात्र इस क्रिएशन से प्यार कर सकते हैं मोहब्बत कर सकते हैं इसको इसका उल्लास मना सकते हैं कि जो कुछ क्रिएटेड है वो मेरा अपना स्वरूप है और चूंकि इस रिक्रिएशन में क्रिएट किया हुआ है यानी परमेश्वर ने इस संसार को मनोरंजन के लिए बनाया है तो फिर उस मनोरंजन रिक्रिएशन या आनंद में कोई कमी कभी हो ही नहीं सकती संसार को देखेंगे तो आनंद है अच्छा देखेंगे तो आनंद है बुरा देखेंगे तो आनंद है तो अच्छा और बुरे का जो फर्क है वो वो हमारे भेद की दृष्टि है अब जो हम सूत्र जैसे पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऐसे सूत्र हैं जो कहते हैं कि जो शिव है जो स्वरूप है वो नटराज की तरह है हमने कई बार सुन रखा है शिव का दूसरा नाम है पर्यायवाची नाम है नटराज नटराज का मतलब होता है सबसे बड़ा नाटकबाज जो बहुत बड़ा नाटक करने वाला है तो उसने एक बहुत बड़ा नाटक रचाया और उस नाटक में उसने स्वांग भरे तो जो क्षुद्र रूप है हमारा छोटा रूप है वो भी उसका एक स्वांग है और जो हम कहते हैं वो भगवान बैठा है आसमान में बहुत बड़ा वो भी उसका एक स्वांग है वो भी वास्तव में सत्य नहीं है कि वो आसमान में बैठा है स्वर्ग में बैठा वो भी उसका एक स्वांग है वो भी एक रूप धर रखा है उसने जो मंदिर के अंदर जो हमको मूर्ति शिवलिंग या तरह तरह के हमारे गुरुदेव की भाषा में कुत्ते पिल्ले बंदर बहुत सारे हैं वो ये भी स्वांग है उसके तो विशालता का भी स्वांग है और क्षुद्रता का भी स्वांग है और इसमें नर्तक नर्तक कौन है वही सार्वभौमेश्वर चेतना उसी ने ये सारे स्वांग भरे हैं जो सर्वोच्च चेतना है वही ये सारे भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को बदले हुए और वो कहां पर नृत्य करती है रंगो अंतरात्मा रंगमंच उसकी अंतरात्मा है अब यह बात हमको आसानी से समझ में नहीं आती इसलिए गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह समझाई है कि जब कभी कोई अभिनय करता है तो उस अभिनय में इतनी सात्विकता हो सकती है कि आपको लगे यही सत्य है जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई धार्मिक फिल्म होती है ना जैसे यहां पर एक जय संतोषी माता आई थी पिक्चर एक रामानंद सागर ने बनाई थी रामायण तो उसके अभिनय इतने सशक्त थे लोग प्रणाम करने बैठ जाते थे कोई रुपए पैसे चढ़ाने बैठ जाते थे तो वो अभिनय सात्विक अभिनय कहलाता है जब उसमें अभिनेता को अभिनेता नहीं बल्कि अभिनय समझा जाता है जिसका अभिनय कर रहा है वही समझा जाए वो सात्विक अभिनय एक होता है राजसी अभिनय जिसमें हम पहचानते हैं कि यह तो भाई शाहरुख खान है, है ना इसका अभिनय कर रहा है उस अभिनय अभिनय में हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में अभिनय ही नहीं बल्कि हम अभिनेता को उसके मूल रूप में पहचानते और एक होता है तामसी अभिनय जहां पर हम कहते हैं कि हमारे मोहल्ले का छोरा है हमको मालूम है अभी राम जी बना हुआ है इसमें रामलीला में हमको राम जी राम जी तो कहीं दिखते नहीं उसमें लेकिन खाली वो छोरा ही दिखता है कि नाटक कर रहा है राम जी का तो वो ताम से अभिनय है जिसमें हम उसको कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि कहीं से दिखता है कि आराम जैसा ये और इन अभिनयों में जैसे गुरुदेव ने व्याख्या करतृत्व तो समझाया था कि योगी अपने स्वयं की अंतरात्मा को स्वयं की अंतरात्मा के रंगमंच पर ये सारे अभिनय को देखता है योगी स्वयं देखता है कि ये अभिनय हो रहा है ये ब्रह्मांड में पूरा स्वांग है शिव ने न केवल मेरा रूप धरा आपका रूप धरा आपका धूप धरा ये आश्रम भी शिव का रूप है और ये चट्टान पत्थर सूर्य चंद्रमा तारे जितना ब्रह्मांड में जो कुछ रचित है वो सब कुछ शिव का स्वांग है तो इसमें जब वो सात्विक अभिनीत योगी देखता है तो वो देखता है कि ये एक बड़ा नाट्य मंचन हो रहा है और उसमें मैं भी भाग ले रहा हूं मैं भी नाटक में भाग ले रहा हूं क्योंकि वो अपना सत्य जानता है कि मैं शिवस्वरूप हूं और मैं इसी में भाग ले रहा हूं जैसे अगर एक लड़का रामलीला में राम का रोल करता है चाहे आप कितना अच्छा रोल करे वो स्वयं तो ये जानता है कि मैं कौन हूं मेरा सत्य राम तो ही नहीं शाम को कपड़े उतारना है और मेरे को वही बन जाना है जो हूं तो उसका स्वयं का सत्य तो वो जानता है ऐसे ही योगी जो आत्मबोध से युक्त है वह जानता है कि यह ब्रह्मांड का जो नृत्य चल रहा है नाटक चल रहा है इस नाटक में मैं भी एक कलाकार हूं यह उसका सात्विक अभिनय एक राजसी अभिनय करने वाला योगी जैसे हमने इस बात को पिछली बार भी डिस्कस किया था कि एक राजसीय अभिनय करने वाला योगी देखेगा कि संसार एक नाटक है और मैं उसका दर्शक हूं यह उसकी गलत अवधारणा है यही फर्क है न्यूटोनियन फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में जैसे हम पिछली बार इसको डिस्कस किया था न्यूटन कहता था, था कि सारे ब्रह्मांड का हम दर्शक हैं वो ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो एक आटो फीडबैक मैकेनिज्म से हो रहा है यानी अपने आप हो रहा है यानी एक बल इधर लगा चूंकि बल नष्ट नहीं होता उसने उस चीज को हटाया उसने तीसरी चीज को हटाया इस तरह कैसे अगर उनका कहना पड़ता था कि थ्योरेटिकली ब्रह्मांड के जन्म के समय के बलों के बारे में मुझे जानकारी दे दो तो मैं ब्रह्मांड का भविष्य बता सकता हूं कैलकुलेट करते चले जाएंगे सैद्धांतिक रूप से बात एकदम सही प्रतीत होती थी और कम से कम 300 साल से ज्यादा तक किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया क्योंकि किसी के पास चैलेंज करने लायक कोई बात ही नहीं थी कि जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है आटो फीडबैक मुझे जैसे मैंने यहां से एक पत्थर पेका उधर उस पत्थर ने वहां टकरा वहां से टकरा के अपनी ऊर्जा उसने उछलने में लगा दी कुछ दूसरे पत्थर को फोड़ने में लगा दी तो जो कुछ हो रहा है क्रिया वो समस्त क्रिया की गणना संभव है सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक बात है लेकिन सात्विक अभिनय वो है जब वो जाने कि मैं भी इसमें अभिनेता हूं मैं दर्शक नहीं हूं मैं खुद भी इसमें अभिनेता हूं यानी अब मैं इसको खाली बैठकर दर्शन नहीं देख सकता वरण मैं जो कुछ करता हूं वो भी इस नाटक का हिस्सा है यह तभी संभव है जब उसको स्वयं का स्वरूप जान लेता और यही क्वांटम फिजिक्स में बोलता है कि तुम संसार में जो कुछ करते हो वो उसी संसार का हिस्सा है जिसकी ऊपर तुम कभी कभी कमेंट्री करने बैठ जाते क्योंकि जो कुछ तुम देखते हो वह अपने आप नहीं हो रहे जो तुम कर रहे हो देख रहे हो एज ए यूनिट सारे लोग सामूहिक रूप से जो कर रहे हो वो हो रहा है और वही तुम देख रहे हो और सामूहिक रूप से जब कोई करता है तो व्यक्तिगत स्तर इस पर इसकी गणना संभव नहीं है स्टेटिस्टिक्स से ही गणना संभव है और इसी का नाम रखा है थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी है ना अनिश्चितता का सिद्धांत फिर हम विज्ञानिकों को बहुत समय तक पेट में दुखता रहा कि हजम होने लायक बात नहीं है हमारे विज्ञान में तो सब सर्टन है ये अनसर्टेनिटी कहां से आ जब हिसिन वर्ग ने बताया आज से तकरीबन 90 साल पहले तो लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती थी कि अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती विज्ञान अगर एक पार्टिकल लो उसका स्थान ठीक से जानना चाहो तो उसकी गति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती उसकी गति के बारे में जानना चाहो तो स्थान के बारे में जानकारी नहीं मिलती इस तरह लोगों को भ्रम होने लगा लेकिन वैज्ञानिक थे उन्होंने जब गणितीय विधियों से अकाट्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिया तो धीमे धीमे लोगों को समझ में आने लगा कि कुछ और है जो हम मिस कर रहे हैं कुछ और है जो हम भूल रहे हैं तब धीमे धीमे समझ में आया कि इसमें हम देखने वाले को ही मिस कर रहे हैं प्रयोग को तो हम देख रहे हैं प्रयोगकर्ता को मिस कर रहे हैं जो मिसिंग फैक्टर है मिसिंग लिंक है वो है प्रयोग करने वाला हम सिर्फ प्रयोग को देख रहे हैं लेकिन प्रयोग करने वाले को नहीं देख रहे हैं और यह बात जब वैज्ञानिक को समझ में आई तो एक रिवॉल्यूशन हो गया एक क्रांति हो गई और यह एक जबरदस्त क्रांति थी जो 19वीं सदी के आरंभ में हुई थी जब लोगों को यह समझ में आया था कि प्रयोग महत्वपूर्ण कम है प्रयोग करता ज्यादा महत्वपूर्ण है कॉन्शियसनेस फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऑब्जर्व फैक्टर कम महत्वपूर्ण यही बात इसके आगे समझ में आएगी कि जो कुछ प्रमेय संसार है वो प्रमात्र संसार से बना है संसार दो हैं एक ज्ञान शक्ति से बना एक क्रिया शक्ति से बना मूल शक्ति है इच्छा शक्ति जो सर्वोच्च शक्ति या स्वातंत्र शक्ति है उस इच्छा शक्ति का कोई विरोध नहीं है और उसी शक्ति ने जब आप संसार बनाने के लिए उद्दत हुई तो उस समय उसने दो हिस्सों में अपने आप को बांटा एक ज्ञान शक्ति जिससे बना प्रमात्र संसार यानी मैं मैं सब सारे में संसार के सारे मैं उससे बने ज्ञान शक्ति से और सारे संसार के ये ये बने क्रिया शक्ति से एक बना मैं एक बना ये ज्ञान शक्ति से बना मैं और बाकी का सब बना क्रिया शक्ति से ये सचमुच में चूंकि ये एक ही शक्ति के दो रूप थे इसलिए मैं और ये में फर्क तो था ही नहीं ये मात्र एक भ्रम था मात्र एक खेल था जिसमें मैं और यह बनाएगा वरना मैं के सिवा कुछ है ही नहीं लेकिन मूल है मैं और मैं से बना ये इसलिए जो जब भी रिवर्स प्रोसेस होती है जब संसार कोलेप्स होता है तो ये पहले मैं में समाता है यानी जो जिससे बना वो उसमें जाता है अपने कारण में समा जाता है कार्य हमेशा कारण में समाता है जैसे जल से बना हिम बर्फ तो बर्फ पिघल के वापस जल में समा जाए है। इस तरह से बाहर से भीतर भीतर से भीतर भीतर से भीतर और सब कुछ मूल कारण में समा जाता है हर कोई चीज अपने कारण में समाती है फिर वो चीज अपने कारण में समाती है फिर वो अपने कारण में समाती है जब तक कि हम मूल कारण पर नहीं पहुंच जाते और वो मूल कारण है परम शिव या सुप्रीम गॉट कॉन्शियसनेस अब ये जो संसार का नृत्य चल रहा है नाटक चल रहा है जिसमें आपने अभी देखा कि एक योगी जो सात्विक नृत्य कर रहा है वो जानता है कि मैं ही नटराज हूं और वो अपने आप को इसका हिस्सा समझता है मतलब वो क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर हो जाता है जब वो समझता है कि संसार का मैं तो दर्शक हूं संसार शिव का नृत्य है मान लो लेकिन फिर भी मैं तो उसका दर्शक शिव के नृत्य का दर्शक हूं मैं उसका नर्तक नहीं हूं मैं उसका दर्शक हूं बस ये उसका राजस्व स्तर है वही न्यूटेनियन फिजिक्स और तीसरा है तामस स्तर तामस स्तर पर वो जानता है भगवान ने संसार बनाया बस इतना मान सकता है वो यह भी मान सकता है कि सब नाटक है नृत्य है लेकिन उसके बाद न वो इसको शिव का स्वरूप मानेगा ना अपने आप को शिव मानेगा इसमें उसकी भिन्नता की दृष्टि प्रबलतम होगी इसलिए तीनों स्तर हैं और ये अंतरात्मा ही वास्तविक नाटककार है अंतरात्मा बनती है आत्मा के तीन स्तर हैं आत्मा मतलब अंतिम सत्य लेकिन यह अंतिम सत्य तीन तरह से हो जाता अंतिम सत्य जो वास्तविक अंतिम सत्य है वो हम पड़ा पड़ा चैतन्य में आत्मा शाम्भ उपाय में दूसरा अंतिम सत्य या रिलेटिव सत्य वो हमने शाक्तोपाय में पढ़ा और जो सबसे निचला सत्य है आत्मा चित्तम दूसरे पढ़ा चित्तम मंत्र इसमें आत्मा चित्तम यानी जो मैं हूं मेरा सत्य वो चित्त से पहचाना जाता हूं मैं अपने आप को कहां से पहचानता हूं चित्त से पहचानता हूं यानी अष्टक से पहचानता हूं अष्टक ही हमारा अंतरात्मा है सपनों में ये जागता है पूरे अष्टक है मन बुद्धि अहंकार रूप रस स्पर्श गंध और शब्द ये पांच तनमात्राएं और मन बुद्धि अहंकार ये आठ चीजें मिलकर बनती है पूर्याष्टक और यही पूर्याष्टक ये इनर सर्कल है माताजी का मंत्रिमंडल इनका जो इंसान के माथे पर बैठा रहता है हम पूर्याष्टक के संसार में जीते पूर्याष्टक का राज चलता है यह आठ का मंत्रिमंडल हमारे शरीर पर राज करता है हमारे पूरे बींग पर हमारे अस्तित्व पर राज करता है ये कभी हम मन के आधीन होते हैं कभी बुद्धि के आधीन होते हैं अहंकार के आधीन होते हैं। हमारी आधीनता हम स्वीकार कर लेते हैं। अगर मन उदास है तो हम कहते हैं हम उदास हो गए हम कोई बुद्धिमान है तो कहते आदमी बुद्धिमान है हमने उसकी बुद्धिमत्ता को ही उसका अस्तित्व मान लिया वो बहुत बड़ा आदमी है उसके अहंकार को हमने उसका अस्तित्व मान लिया और हम स्वयं के बारे में भी ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह खड़े हैं बहुत ऊंचे लोग हैं बहुत प्रतिष्ठित हैं या ऊंची समाज के ऊंचे जात के हैं या इसके विरुद्ध हम नीचले समाज के हैं नीचे हैं तो हम अपने अहंकार को अपने मन को और अपनी बुद्धि को अपना सरेंडर कर देते हैं आज मेरा मन उदास है ना हम उदास हैं। मन हमारा शासन करता है हम और हम इसमें क्यों उलझते हैं यह पांच चीजें हमको डंडा मार मार के बुलझ जाती है इसमें पांच तन मात्रा है शब्द किसी ने कुछ बोला तो हमारे अंदर या तो उछलकूद मच जाती है या हम दुख के सागर में डोल जाते हैं कभी संशय के सागर में चले जाते हैं किसी ने बोला अरे तुम तो फेल हो गए और हम उदास हो जाते हैं छोटे छोटे शब्द हमारे भीतर के संसार को हिला देते ये हम पूरे करी एक गंध आती है एक रूप दिखता है एक स्वाद एक रस है इसी से संसार की यात्रा चलती रहती है इसी यात्रा में हम बाहर भागते रहते हैं परिधियों को खोजते रहते हैं हम और रस लेना चाहते हैं और रूप देखना चाहते हैं और स्पर्श चाहते हैं और स्वाद लेना चाहते हैं इस तरह से हम ये पांच तन्मात्राएं आपको सदा परिधि की ओर बढ़ाते आपके मुक्ति के मार्ग को रोकती रोकते कि पुर्याष्टक ही एक ऐसा है जो राज करता है एक इंसान के ऊपर एक इंसान स्वयं बादशाह होते हुए भूल गया और वो उसके पुर्याष्टक के आधीन हो जाता है वो अपने बादशाह हाथ को भूल गया और यह भी भूल गया कि पूर्याष्टक मेरे अपने ही पैदा किए हुए हैं ये आठों मेरे अपने सबॉर्डिनेट हैं मैंने इनको पैदा किया और मैं अब इनके कैसे आधीन आ गया इस बात को भूल जाता है लेकिन जो योगी होता है जो जानता है कि विश्व का नृत्य जो मेरी अंतरात्मा के ऊपर खेला जा रहा है अंतरात्मा है ना पूर्याष्ट एक होती है बाहरी आत्मा जो हमारे शरीर से संबंधित होती है जो शरीर में हमारे सेंसेशंस होते हैं वो हमारी बाहरी आत्मा है और एक एकोती विश्वात्मा जो हम बोध के बाद समझ में आती है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है सारा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से ओतप्रोत है परवर्टेड बाय वन सिंगल एनर्जी पूरे ब्रह्मांड तो वो स्थिति यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की लेकिन जो संसार का नाटक रंगमंच है वो अंतरात्मा है क्योंकि जैसे ही हमको यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है तो हमारे मतलब जो सर्वोच्च चेतना का अनुभव होता है तो संसार का जो नाटक खत्म हो जाता है क्योंकि हम उसमें सत्य को जान जाते हैं। हम फिर यह नहीं कहते कि रामलाल श्यामलाल हमको फिर सब शिव स्वरूपता दिखाई देने लगती हर स्वरूप फिर हमको यह भी नहीं दिखता है कि ये बदमाश है चोर है गुंडा है उचक्का है बदमाश है हत्या है ये हमको ये जो भिन्नता दिखाई देती है वो भिन्नता मात्र शिव स्वरूपता के ना दिखने की वजह से होती है। और ये क्यों होता है क्योंकि हम तीन मलों से आवृत हैं, जिसके अपने आरंभ में आज बात करी वो तीन मल हमको सत्य स्वरूप से दूर बनाए रखते हैं और इस नाटक को देखता कौन है प्रेक्षकणी इंद्रियाणी यानी हमारी इंद्रिया इस नाटक को देखती है अब अगर हमारे बोध का स्तर अच्छा है हमको बात समझ में आ गई है तो ये इंद्रिया हमारे स्वयं के नृत्य को देखती है हमारे स्वयं का नृत्य को देखती है। ये देखती है कि हमने कैसा स्वांग भरा आज हम कैसे बोल रहे हो वो हमारी इंद्रियां बाहर खड़े होकर हमको देखती हैं ना इंट्रोवर्ट हो जाती है अंतर्मुखी हो जाती है सारी इंद्रियां अंतर्मुखी होकर हमारे अपने ही नृत्य को देखती यही इंद्रियों की सात्विकता हो जाती है ये इंद्रियां अब तक किन से जुड़ी थी रस स्पर्श शब्द लेकिन अब किससे जुड़ गई वो वो हमारी वास्तविक सत्य से जैसे ही बाहर की तरफ देखती है तो इनको शब्द स्पर्श रूप रसगंध दिखाई देते ये इंद्रियां जैसे ही अंदर की तरफ इंट्रोवर्ट होती हैं, इनको हमका वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है कि मैं शुभ स्वरूप हूं यही मेरी वास्तविकता है और जैसे ही ऐसा होता है कर्म पर से हमारी पकड़ ढीली होती चली जाती है या कर्म की हम पर से पकड़ ढीली होती चली जाती वो एक आवरण हट जाता है कर्म का आवरण हट जाता है अब हम जो कुछ करते हैं वो हमारे लिए बंधन कारक नहीं होता तो दूसरा देखने का तरीका है, जो सात्विक बोध से दूर है वो इस संसार को वो भी देखता है उसकी इंद्रिय में संसार को देखती है लेकिन उसका बेहद भरा दृश्य है, उस इंद्रिय में ये देखती है वो कि देखो ये बुरा है ये अच्छा है ये अपने वाला है ये पराया है ये अपने देश का अपने मोहल्ले का अपने गांव का है उसको हर जगह भेद दिखाई देना तो ये इंद्रिया इस संसार के नृत्य को देखती हैं अब कैसे देखती हैं ये इस बात पर निर्भर करती है कि वो इंद्रियां कितनी सत्व गुण से परिपूर्ण है सात्विक हो गई है शुद्ध हो गई है लेकिन सत्वगुण भी छोड़ना जरूरी है सत्य गुण अंतिम नहीं है गुणों से परे जाना जरूरी है गुणों से परे उस स्थिति है वह ही उनमना की स्थिति जहां मन समाप्त हो जाता है और मन पर पड़े सारे प्रभाव भी समाप्त हो जाते तब हम संसार को एक आनंद की दृष्टि से देख सकते के आगे धीवशात सत्व सिद्धि जब हम समस्त इंद्रियों को आत्म केंद्रित कर लेते हैं, ऐसा करने के लिए कभी हमको क्या लगेगा कि इंद्रियों को केंद्रित करने के लिए हमको कोई ऐसी मुद्रा में बैठना पड़ेगा फिर आंख नीचना पड़ेगी फिर नाक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा ऐसी भौं के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा या आपने जीवान को तालू से लगाना पड़ेगा तो ऐसे किसी नाटक को करने की जरूरत कई जगह आपको योग की किताबों में लिखा रहेगा इस तरीके से बैठो इस आसन में बैठो इस मुद्रा से बैठो ऐसा करो है ना जीवान को तालू से लगा लो दोनों आंखों के नासाग्रह के ऊपर ध्यान केंद्रित करो है ना तो ये सब कुछ करने की जरूरत ये देह का मतलब होता है आपकी प्रज्ञा आपकी वो बुद्धि जो ईश्वर ज्ञान से युक्त है जो ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ी है वो बुद्धि जो अब संसार में भागने के बजाय आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए उद्दत है उसी का नाम धी और उस बुद्धि के वश में अगर आप अपने आप को कर लेते तो सत्व सिद्धि हो जाती है सत्व सिद्धि है सत्य का ज्ञान जब सत्व का ज्ञान होता है तो हमारे भीतर का संसार बाहर का संसार एक हो जाता है अब कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई बाहर से आके भीतर तूफान खड़ा कर देगा कोई भी शब्द स्पर्श रूप रस गन हमारे भीतरी संसार को आंदोलित अब नहीं कर पाएगा। जितनी तन्मात्राएं हैं ये अधिष्ठात्रियाएं हैं और मन बुद्धि अहंकार सहित ये आठ देवियां हैं जो आठ देवियां हमारे माथे पर राज करती हैं। इनकी अधिष्ठात्री है अज्ञाता अग, अग, माता जो ब्रह्मरंध्र में उसका राज है जो मुक्ति के मार्ग को रोकती है और सतत हमको संसार की ओर धकेलती जैसे आप के हृदय में आज है कि आप शांत चिंतन करें कि बैठें और अपने वास्तविक स्थिति का चिंतन करें कि हम क्या हैं हम क्या कर रहे हैं क्या है हमारा उद्देश्य क्या अगर आज मेरा जीवन समाप्त हो जाए आज इसी वक्त तो क्या मैंने अपने जीवन के साथ न्याय कर लिया क्योंकि ये तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है किसी भी समय हो सकता है आज का दिन अंतिम दिन हो सकता है मेरे लिए तो क्या मैंने अपने जीवन के साथ न्याय कर लिया या कुछ बाकी है ये एक जबरदस्त आत्मचिंतन है और ये चिंतन हमें से सबको करना चाहिए लेकिन जैसे ही आप इस चिंतन को करने बैठते हो वो किसी ने आके बोला चलो चलो गर्मा गर्म खाना तैयार है तो आप उस चिंतन से दूर हो गए उस वक्त रस ने आपके चिंतन में बाधा डाल किसी ने बोला चलो आज बढ़िया दृश्य देखना चलना है के निकल रही है तो रूप ने आपके चिंतन को रोक दिया तो ये पांचों तन सतत जागरूक रहती हैं कि आप कहीं स्वरूप चिंतन नहीं करने पड़ जाओ जैसे ही आप अपनी इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करते हो अंतर्मुखी करते हो इनको इंद्रियों को भीतर देखें मतलब कान भीतर की आवाज सुने आंखें भीतर का दृश्य देखें जिबान भीतर का स्वाद ले दिव्य स्वाद क्या है दिव्य गंध क्या है, वो नहीं वो उसको वापस बाहर खींच के ले जाएंगे उसको भीतर का आस्वादन लेने नहीं देंगे और जो भीतर का आस्वादन है वो भी सात्विक है वो भी छूट जाता है आगे आगे जाके पूर्ण आनंद की स्थिति में वो भी सब कुछ समाप्त हो जाता है वो भी एक सात्विक आनंद है जो छोड़ना पड़ता है वो भी एक राह है तो वो सदा ये आठों माताएं आपकी मुक्ति की राह की प्रबलतम बाधक है जिसे पिछली बार भी अपन ने बात करी थी कि जो संसार है जो बाहरी संसार बना है, भीतरी संसार बना है, और दोनों संसार करीब करीब एक जैसे बने हैं। एक संसार में रामलाल है तो आपके भीतर भी एक रामलाल है बाहर एक चंद्रमा है तो आपके भीतर भी एक चंद्रमा है आप आंख नीचो आपको चंद्रमा दिखाई दे जाए बाहर की तरफ किसी ने आपको अपशब्द कहे तो आपके भीतर भी आप शब्द है तो जो बाहर है वो बाहरी पचास रुद्र हैं, जो भीतर है वो भीतरी पचास रुद्र हैं। और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं यह आपस में झगड़ा करते हैं बाहरी शब्द भीतरी शब्दों से मिलते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं जैसे किसी ने आपको गाली दी और आप अंदर तक क्रोध के आवेश में आ गए किसी ने आपकी तारीफ की और हमारे अहंकार का स्तर ऊपर उड़ गया तो ये बाहरी और भीतरी रुद्रों की क्रिएशन है बाहरी संसार एक भीतरी संसार और दोनों के बीच में एक युद्ध है ये युद्ध कब तक चलता है जब तक वो बाहरी रुद्र ये जानते नहीं है कि हम भीतरी रुद्र ही और बाहरी रुद्र एक ही हैं। हम अलग अलग नहीं है भीतरी संसार और बाहरी संसार में जब तक भिन्नता है जब तक यह लड़ाई जारी रहेगी हमारे भीतरे पूरा संसार पलता है इसको हम शांत चित्र देखें तो हमको दिखाई देगा भीतर पूरा संसार पलता है हमारे अंदर और जितना बाहर है उतना भीतर है और यही हम भीतरी संसार को अगर देखें अगर प्रज्ञा बुद्धि से तो हमको उसका सत्य समझ में आने लगता है और जब हमको समझ में आना लगता है ये सब स्वांग है सर्वोच्च चेतना का जो अंतरात्मा के रंग पर जारी है तो फिर हम इससे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते ज्यादा लगाव नहीं होता फिर इस स्वांग से फिर हम समझ जाते हैं कि ये स्वांग है सत्य नहीं है सत्य जब हम खुद को नर्तक जानते हैं तो हम अपना सत्य जानते ही हैं जैसे कि कोई भी कलाकार ऐसा नहीं होगा कि जो कोई रंगमंच पर अपना कोई अभिनय कर रहा है और अपना वास्तविक सत्य भूल जाए वो जानता है कि मैं कौन हूं उसको यह भी मालूम है कि यहां से स्टेज से जाने के बाद मेरा क्या काम है क्योंकि उसने वो तो अभिनय किया है और ऐसा अभिनय जो करता है वो सात्विक अभिनय है और उस अभिनय से मुक्त होने के बाद वो अपने मूल स्वरूप में आ जाता है और उसका मूल स्वरूप है शिव स्वरूप सिद्ध स्वतंत्र भावते ऑफ एबसोल्यूट इंडिपेंडेंस अचीवड इसका मतलब है कि पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त कर ली गई पूर्ण स्वातंत्र की स्थिति प्राप्त कर ली गई पूर्ण स्वातंत्र की स्थिति क्या होती है पूर्ण स्वातंत्र की स्थिति वो होती है कि जब उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती जो पूरी तरह से अपने आप में अपने चेतना किस स्तर पर जीने लगता है वो अगर कुछ बोलता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए उद्दत हो जाती है अगर वो बोलता है तुम स्वस्थ हो जाओ तो संसार की समस्त शक्तियां उसको स्वस्थ करने के लिए उद्दत हो जाए लेकिन जैसे ही वो अपनी ऐसी किसी भी शक्ति का उपयोग करता है तो यह पूर्ष्टक फिर उसको अपने कब्जे में लेता है। इसके आगे जब अपन पढ़ेंगे तो ऐसे व्यक्ति को जो पूर्ण बोध का स्वामी हो जाता है जो अपने स्वरूप को जानने लग जाता है अपने सत्य से परिचित हो जाता है उसको अपनी जागरूकता बनाए रखना अगर वो अपनी जागरूकता नहीं बनाए रखता है तो धीमे से वो वापस माया के आगोश में आ जाता है अनजाने ही आ तो उसको पता ही नहीं लगता है मैं कब आ गया वापस इस तरह माया उसके अंतिम मुक्ति के राह को रोकने का भी प्रबलतम प्रयास करती है। और इसका एकमात्र इलाज क्या है जागरूकता सब जगह पर सभी योगियों ने सभी गुरुओं ने एक ही बात कही है अवेयरनेस जागरूकता आप क्या कर रहे हो उसके प्रति जागरूक सब कुछ के प्रति पूर्ण जागरूकता आप अपने प्रति आप एक शब्द भी बोल रहे हो एक कार्य भी कर रहे हो सब कुछ करिए पर करते करते अपनी वास्तविक स्थिति को मत भूलो कि हम क्या है और हम क्या कर रहे हैं हम उसके दर्शक बन रहे हैं। कि हम अपने आप के दर्शक बन गए हैं हम अपने आप को देखते रहे हैं यही जागरूकता है जागरूकता में विचार नहीं है जागरूकता में हर आने वाले क्षण के लिए उत्सुकता है उद्यक्ता है क्या होगा इसके प्रति हमारी पूर्व धारणा नहीं है नींद में और जागरूकता में मूल ये फर्क है जागरूकता भी विचार मुक्त होती है और गहरी नींद भी विचार मुक्त होती है लेकिन गहरी नींद माया के आगोश में है वहां हम सारी सुदबुद्ध खो चुके हैं और जागरूकता माया से मुक्त होती है जहां पर कि नींद से उल्टी दिशा में हम पूरी तरह से जागे हुए हैं पूरी तरह से चौकन्ने हैं लेकिन अपने स्वरूप से जुड़े हैं निंद्रा में व्यक्ति अपने स्वरूप से पूरी तरह दूर हो जाता है जागरूक व्यक्ति उससे पूरी तरह से उसके वश में होता है सब कुछ जो कुछ वो देख रहा है जो कुछ दृश्य है उस सब के प्रति वो एक गहरा जुड़ाव महसूस करता है तो इस तरह पहले हमने पढ़ा था कि मोह अवरनाथ सिद्धि ये कब पढ़ा था कि जब योग की क्रिया करते हैं जैसे उच्च स्तर का प्राणायाम करते हैं उस परिस्थिति में हम साधारण प्राणायाम तो बड़ा नाक से सांस लेना इधर से इधर से निकालना अंदर रखना जिसको तो ऊपर परिभाषा दर की पूरक कुंभकश चेवर्य चकश्च चे, तृतीय कह ज्ञातव योगी भी नित्यम देह शुद्धि है तो देह शुद्धि का कारण योगी लोग जानते हैं प्राणायाम को लेकिन भीतरी प्राणायाम तब होता है कि जब एक आसन आसन का मतलब होता है अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित कर लेता है वो आत्म केंद्रित हो जाता है ध्यान वो मूल आसन है उसके बाद में वो प्राणायाम करता है तो उच्च कोटे का जो प्राणायाम है उसमें वो श्वास की क्रियाएं बाहर नहीं करता वरण अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और जैसे जैसे ध्यान केंद्रित करता है उसके श्वास धीमी होती चली जाती महीन होती चली जाती इतनी महीन होने लगती है उसको समझ में नहीं आता कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है उसकी महीन होते होते सूक्ष्म होते चले जाते और उसके बाद में उसको दिव्यनाद देव स्वाद दिव्य दृश्य सबको दिखाई देने लगते है उन परिस्थितियों से अगर वो असंपृक्त बिना छुए आगे बढ़ जाता है इनसे बिना परेशान हो आगे बढ़ जाता है तो वही उसका प्रत्याहार है और उसके बाद को एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है वो उसकी ध्यान है जब इस अनुभूति को शिवास्था को वो बनाए रखता है संभाले रखता है उसकी धारणा है और वो जागृत में स्वप्न में घूमते फिरते समाधि के समय या संसार के कार्य के समय भी शिवावस्था को संभाले रखता है तो वो उसकी समाधि इसलिए ये उच्च स्तर का आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि ये सारे के सारे हम हाँ, वो योगी भीतर ही करता है बाहर से कुछ भी नहीं करता चाहे वो कुर्सी पे बैठ के करता है चाहे लेटे लेटे भी कर सकता तो ऐसा करने के बाद उसको जो अगर सिद्धि मिलती है वो सब मोह के क्षेत्र में मिलती है, क्योंकि सिद्धियां क्या है उसकी मुक्ति के मार्ग की बाधक है उन सिद्धियों पर जब वो ध्यान नहीं देता मोह जया अनंत भोगात सहज विद्या जय वो आत्म व्याप्ति से शिव व्याप्ति की ओर अग्रसर होता है आत्म व्याप्ति बताए जैसे अपनी खुद की कॉन्शियसनेस में समा जाना शिव व्याप्ति है ना संसार की कॉन्शियसनेस में समाज जाना, अपने आप की कॉन्शियसनेस में अपने चेतना में समाने को आत्म व्याप्ति बोलते हैं और जबकि इसको पूर्ण तरह बाहर निकालना शिव व्याप्ति है तो इसी का नाम मोहजयानी जब आप इसके बाद भी अगर मन में मोह के बीज हैं तो वापस संसार में खींच लिया जाता है योगी लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर उसके बाद में उसकी सहज विद्या शिव का बोध उसके हृदय में पनपने लगता है और जागृत द्वितीय कर अब उसकी जागृत अवस्था और समाधि अवस्था में कोई फर्क नहीं होता वो उसकी एक दूसरी किरण है जागृता अवस्था शिवावस्था के दूसरी किरण है समाधि अवस्था भी जागृतावस्था भी अवस्था भी अवस्था भी वो जो कुछ करता है वो उसकी भिन्न भिन्न किरणें हैं अब वो किसी भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है लेकिन वो शिवावस्था का त्याग नहीं करता उस अवस्था में बना रहता है और यहां पर वो जानता है कि वह एक नर्तक है और वो स्वयं उसका नृत्य का हिस्सा जैसा कि स्टेज के ऊपर हम सब बैठे और हर कोई हम अपना अपना पार्ट कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नाटक अच्छा है या बुरा है ये नहीं कह सकते कि, शुँण कि शुँण नाटक जैसा है वो मैं खाली देख रहा हूं कुर्सी पे बैठ के नहीं मैं भी तो नाटक कर रहा हूं मैं बैठ के देख कैसे सकता हूं तो नाटक का मैं अभिन्न हिस्सा हूं जैसे राम का कर रोल करने वाला सोचे कि नहीं मैं देखूं खाली नाटक तो वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपना रोल जारी रखना है तभी वो नाटक जारी रहेगा ये जो जानता है वो सात्विक योगी है वो अपने आत्मा के सत्य को जानता है और ये उसकी अंतरात्मा जो है वही रंगमंच है जिसके ऊपर संसार का नाटक चल रहा है जैसे ही उसकी अंतरात्मा को वो अपनी उसके कारण में मिला देता है सार्वभौमेश्वर चेतना में संसार का नाटक समाप्त हो जाता है क्योंकि उसका रहस्य खुल जाता है वो नाटक नाटक में रह जाता वो शिव का स्वरूप हो जाता है सारा संसार शिव स्वरूप हो जाता है और ये सब कुछ उसकी इंद्रिया देखती है इंद्रिया उसकी स्वरूपता देखती हैं उस योगी की अगर वो भिन्नता का आप दृश्य नहीं है तो जो दृश्य है वो उसको उसकी इंद्रिया जो है वो आप वास्तविक सत्य को देखती हैं और उसकी बुद्धि से वो या ईश्वर बुद्धि से वो उस सिद्धि प्राप्त कर लेता है और इस तरह उसकी पूर्ण स्वतंत्रता हासिल हो जाती है। यूएस ही है जैसे अपने बात बताती कि बल्ब है उसके ऊपर कवर है जैसे मलक की बात करी थी यहां पर भी है कि जब तक उसके पास मोह का आवरण है तब तक वो पूर्ण रूप से शिवावस्था प्रकट नहीं होती जब तक उसमें मोह का थोड़ा सा भी हिस्सा है मोह पर हिस्सा मोह पर अपना नियंत्रण सबसे बड़ी बात है जब मोहों पर नियंत्रण तभी आता है मोह क्या है कि हम कुछ हिस्सों में संसार के कुछ हिस्सों में अपना तो अपनत्व कुछ हिस्सों में अपनत्व तो से दूरी बनाए रखते वही मोह है और वो जब तक है तब तक हम पूर्ण सिद्धि से दूर है मोटे तौर पर अब हमने तेरा पढ़ लिया अब इससे आगे के अपन अगली बार में शुरू कर दें